पार्ट तीन ताज़े समोसे गरम गरम चाय छोटू चाय है हाँ साहब और आज हलवा अच्छा है और क्या है जलेबी बहुत अच्छी है ताज़ी ताज़ी है गरम गरम है चाय ठंडी है ना नहीं साहब गरम है समोसे भी हैं, बड़े बड़े ताज़े ताज़े और गरम गरम अच्छा पहले एक एक समोसा और ताज़ी ताज़ी जलेबियाँ लाओ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 जलेबी अच्छी है हलवा ताज़ा है समोसे बड़े बड़े हैं जलेबियां ताज़ी हैं, जलेबियां ठंडी हैं चाय ठंडी है चाय गरम है दो दो जलेबियां लाओ